मुंडक नमण अब तो इच्छालाभ समपन्नो समो किं भविष्य योज समेति पापनी अणुथुला निसो समेतत्ता हि पापन समणूती प्रभुचती योध बुधच्च्च पा छिवा ब्रह्मचर्य शखायलो की चरती सवे भिखु तिव्यती नमोने तुलख वरमा पंडित पापा परिचेति सुनी तेन सु नीलमतेन बाहुसख्ये नथवा स विवेचनवा फुसा नेख सुख अबुथन सीवित भिख वि आय जीवन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 मन हर चीज का नियंत्रक होना चाहता है मन नियंत्रण में सुरक्षा पाता है और जहां नियंत्रण नहीं है वही मन डमाडोल होता है घबराता है मौत सामने खड़ी मालूम होती मन मौत से बहुत डरता है कहीं मिट ना जाऊं ऐसे ही जैसे बूंद सागर में जाने से डरे गई तो मिटेगी यद्यपि यह एक ही पहलू है मिटना दूसरा पहलू यह है कि सागर हो जाएगी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 गहरे में की जान ले जीवन क्या है चाहते तो थे कि जान ले ये विराट अस्तित्व क्या है लेकिन आंखें अटक जाती शास्त्रों में तो हथ थ बड़े शास्त्री बन गए सत्य की खोज मन ने झुटला दी मन ने कहा सत्य चाहिए शास्त्र में झांको सत्य चाहिए तो सारे सिद्धांतों में झांको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 जो जानता है अपने पर तो विजय हो नहीं सकी किसी तरह दूसरों के सिरों पर झंडे गाड़ दू दूसरों को हराना आसान है अपने को हराना कठिन है क्योंकि तुम जो भीतर हो छोटे नहीं हो तुम जो छोटे बड़े हो बहुत बड़े हो बड़े आयाम है तुम्हारे तुम्हें अपने पूरे होने का पता ही नहीं तुम्हारी बड़ी गहराइया है गहराइयों पर गहराइया ऊंचाइयों पर ऊंचाइया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 कोई कृत्य अपने में धार्मिक नहीं होता हो कोई कृत्य अपने में आधार्मिक नहीं होता तुम्हारी भाव दशा उसे धार्मिक या आधार्मिक करती ये भिक्षु हद तक तर्क में कुशल और ध्यान से अपरिचित शब्द के धनी थे और मौन में दरिद्र अक्सर ऐसा हो जाता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 तो तुम्हारे पास बांधने को कुछ है नहीं तो अभी तो कोरे शब्द हैं जिनके भीतर कुछ भी नहीं खाली डब्बे हैं ये जो हद तक थे शब्द के धनी थे और मौन में दरिद्र थे लेकिन स्वभावतः बड़े अहंकारी थे शब्द का धनी तो हो आदमी तो अहंकारी हो जाता आदमी भाषा का गुलाम है तुमने ये बात देखी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 सू ने कहा है जो कहा जा सके वो सकती नहीं फिर भी बुद्ध ने लाओसु ने कृष्ण ने महावीर ने क्राइस्ट ने कहा तो है कहने की चेष्टा की लेकिन ये सारे लोग विनम्र हैं इस संबंध में क्योंकि ये जानते हैं कि जो इन्हें अनुभव हुआ है वो अंटता नहीं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 जहाँ जाके तुम्हें सच होना पड़े जहाँ तुम चाहो भी तो भी झूठ ना हो पाओ कोई तो आंखें ऐसी होनी चाहिए जिनमें तुम झांको और अपनी सच्चाई को झलकता हुआ पाओ सदगुरु दर्पण उसके सामने जब से खड़ा होता है तो झूठ नहीं बोल पाता जिसके सामने तुम झूठ न बोल पाओ वही तुम्हारा गुरु है ये गुरु की परिभाषा समझो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 लेकिन झूठ बोलने में अति कुशल होते हुए भी भगवान के समक्ष झूठ न बोल सके बोले हाँ बंदे भगवान ने कहा विजय मूल्यवान नहीं है हद तक फिर सत्य को छोड़कर जो विजय मिले वह तो हार से भी बदतर है सत्य ही एकमात्र मूल्य है और जहाँ सत्य है वही असली विजय है सत्य के साथ हार जाना भी विजय और सौभाग्य और झूठ के साथ जीत जाना भी दुर्भाग्य ऐसा करके तो श्रवण नहीं होगा क्योंकि जिसने सभी महत्वाकांक्षाओं को समित कर दिया है उसे ही मैं श्रवण कहता हूँ की अनूठी परिभाषा की कि जिसने समस्त महत्वाकांक्षाओं को समित कर दिया है उसे ही मैं श्रवण कहता हूं समझना मैंने कहा सदगुरु वही जिसके सामने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 अब मैं जैसा हूँ वैसा ही प्रकट करूंगा अब जरा भी लगाओ छिपाओ नहीं अब जरा भी तोड़ मरोड़ नहीं अब जरा भी तर्क का सहारा ना लूंगा झूठ का सहारा न लूंगा ये तो गुरु तुमने चुना किसी को इस स्थिति खबर मिलेगी इस भाव से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 जहां निंदा का स्वर है वहां समझ लेना कि जिस आदमी के सामने तुम झुके हो वो तुमसे बेहतर नहीं यह बात बहुत काम की तुम्हारे सौ महात्माओं में निन्यानबे महात्मा निंदा से भरे हुए लोग निंदा तभी तक रहती है भीतर जब तक तुम भी उन्हीं चीजों से उलझे हो जिनमें लोग उलझे मेरे पास कोई आता वो कहता है कि मैं संन्यास तो ले लिया लेकिन बड़ी अड़चन है मुझे शराब पीने की आदत है। ये आदमी अगर तुम्हारे महात्माओं के पास जाए तो सौ में से निन्यानबे एकदम आग बबूला हो उठी शराब आप है नरक में सड़ोगे नरक के खड़ाओं में चुड़ाए जाओगे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 भी जाना पड़ेगा वैसी चिंताएं बहुत की उनके कारण शराब पीता था गुरु ने एक चिंता और जोड़ दी गर्क जाना पड़ेगा ऐसी ही चिंताएं कम नहीं चिंता और बढ़ गई दे और बढ़ गई सदगुरु स्वीकार करेगा कि तुम जैसे हो ऐसे ही हो सकते थे अब तक इसमें कुछ बड़े परेशान होने की बात नहीं इसका यह मतलब नहीं कि वो ये कहता है कि तुम सदा ऐसे ही रहो वो मार्ग खोजता है लेकिन मार्ग में कोई निंदा नहीं है मार्ग में तुम्हारे अतीत का कोई तिरस्कार नहीं है सिर्फ तुम्हारे भविष्य का द्वार है फर्क समझना सदगुरु के पास तुम्हारे अतीत की कोई निंदा नहीं है हां तुम्हारे भविष्य का जरूर द्वार खोलता है वो कहता है कि देखो ये हो सकता है ये स्वर्ण शिखर तुम्हारे जीवन में उठ सकते हैं मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि सदगुरु के पास नर्क की धारणा ही नहीं होती सिर्फ तुम जिस स्वर्ग से चूक रहे हो उसकी तरफ इशारा होता है नर्क की धारणा ही नहीं होती की धारणा का लक्षण आदमी का लक्षण है हिंसा जिसके भीतर पड़ी है अभी वो एकदम तुम, तुम पर टूट पड़ता है और टूट पड़ने के कारण बड़े मनोवैज्ञानिक वो खुद भी अभी डरता है कि ये काम उसके भीतर भी पड़े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 क्यों बैठे हो क्यों वे समझमा रहे हो तुमने जाके कहा कि मुझे किसी की स्त्री से प्रेम हो गया मैं क्या करूं क्या हो? वो टूट टूट पड़ेगा एकदम वो वो नहीं रहा है वो अपनी रक्षा कर रहा है ख्याल रखना तुम मनोवैज्ञानिकों से पूछो कि वो क्या कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस में वो आत्मरक्षा कर रहा है वो तुम पर टूट पड़ा एकदम ये बिल्कुल पाप है मुहा है नरक में जाओगे ये वो तुमसे इसलिए कह रहा है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 मैं उससे कहता हूँ अगर शराब पीने वाला ध्यान न कर सके तब तो फिर शराब पीने वाला शराब से कभी मुक्ति हो सकेगा कहता तू तो ऐसी बात पूछ रहा है जैसे कि कोई मरीज डॉक्टर से पूछे कि क्या बीमार दवाई ले सकता है बीमार दवाई ना लेगा तो कौन दवाई लेगा और जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो और तुम कहो की मुझे टीबी हो गई वहीदम तुम्हारी गर्दन पे सवार हो जाए और कहेगी नरक में सड़ोगे तो तुम होगे कि तुम हो तो तो बड़ी मुश्किल हो गई। एक और नरक में सड़ना पड़ेगा औषधि की तो बात ही न करे चिकित्सक औषधि की बात करता है वो कहता है ये कोई फिक्र इस से ठीक हो जाएगी शराबी को मैं कहता हूँ ध्यान करो क्योंकि मैं कहता हूँ ध्यान में और भी ऊंची शराब का सौभाग्य मिलता है अंगूरों की शराब पी है अब जरा आत्मा की शराब पियो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 ने कहा विजय मूल्यवान नहीं है फिर सत्य को छोड़कर जो विजय मिले भी वह हार से भी बदतर है तक। उसका सार क्या प्रयोजन क्या सत्य ही एकमात्र मूल्य है और जहां सत्य है वही असली विजय है अगर तू जीतना ही चाहता है तो सत्य के साथ ही जीत सत्य में विजय दे सत्य जीतता है हम थोड़ी जीतते हैं बुतने का हम सत्य के साथ हो जाते हैं तो हम भी जीत जाते असत्य असत्य हारता है असत्य के साथ हो जाते हैं हम भी हार जाते और असत्य से जो जीत मिलती वो है वो सिर्फ धोखा है वो क्षण भर का धोखा है वो ज्यादा देर ना टिकेगा वो बबूले की तरह टूट जाएगा सत्य के साथ हार जाना भी विजय और सौभाग्य धन्य भागी है वे जो सत्य की यात्रा में हार जाए और अभागे हैं वे जो असत्य की यात्रा में जीत जाए ऐसा करके तो तू नहीं होगा कहा कि देख तू हुआ तूने श्रमण होने की आकांक्षा की है तू साधु हुआ ऐसे तो तू श्रमण न हो सकेगा क्योंकि जिसने सभी महत्वाकांक्षाओं को समित कर लिया वही श्रमण और ये तो बड़ी विक्षिप्त महत्वाकांक्षा है विजय की महत्वकांक्षा और ऐसे झूठे उपाय कर रहा है तभी न मुंड तो अलिकम बणम इच्छा लाभ समापनो समनो किम भोचा समेत पापानी अणु थूलानी सब सबसो समित ही पापानुम समनोति पबुज जो वृत और मिथ्याभासी है वह मुंडित मातृवा होने से श्रमण नहीं होता इच्छा लाभ से भरा हुआ पुरुष क्या श्रवण होगा जो छोटे बड़े पापों का सर्वथा समन करने वाला है वह पापों के समन के कारण ही श्रवण कहलाता जरा ख्याल करना व्यक्तिगत रूप से उससे कुछ भी नहीं कह निर्वैयक्तिक सत्य कह रहे हैं। ऐसा नहीं कहा कि तू पापी ऐसा नहीं कहा कि तू सन्यासी नहीं भेज समझना उसने तो कुछ कहा ही नहीं सीधा सीधा सिर्फ एक सार्वलौकिक सत्य की उदघोषणा की उसको तो जैसे प्रसन्न में ही ना लिया जैसे वह तो केवल एक निमित्त था उस निमित्त एक धार्मिक उदघोषणा की जो वृत्त रहित और मिथ्या है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 जो व्रत रहित और मिथ्या है वह मुंडित मात्र होने से संय नहीं होता और इच्छा लाभ से भरा हुआ पुरुष तो कैसे संन्यासी होगा इच्छा लाभ प्रतिस्पर्धा विजय की आकांक्षा महत्वाकांक्षा एम्बीशन जो छोटे बड़े पापों का सर्वथा समन करने वाला है कहा छोटे बड़े पापों का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 अब इस भिक्षु हद तक ने कोई बड़ा पाप नहीं किया था किसी की हत्या नहीं की किसी की पत्नी नहीं ले भागा कहीं जुआ नहीं खेला कोई शराब नहीं पी ली थी चरा सा झूठ और वो भी इस आकांक्षा में कि बुद्ध का वचन विपरीत संप्रदायों के मुकाबले विजी घोषित कोई बड़ा पाप नहीं किया था लेकिन छोटा ही सही मगर छोटा कहीं पाप होता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 प्रभाव है दूसरे ने डाला जब तुम आए थे तब तुम न बुद्धू थे न विद्वान थे कोई बच्चा न बुद्धू होता न विद्वान होता ये तो भी समय लगेगा बुद्धू और विद्वान होने में वक्त लगेगा कई काम होंगे कई संस्कार पढ़ेंगे स्कूलों में परीक्षाएं होंगी न मालूम कितनी प्रक्रियाओं से गुजरेगा तब कोई इसमें विद्वान हो जाएगा कोई इसमें बुद्ध हो जाएगा आए थे बिल्कुल एक जैसे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 चराती सबे भिक्षु तीजती जो पुण्य और पाप दोनों को त्याग कर ब्रह्मचरी से रहता है ज्ञान पूर्वक लोक में विचरण करता है वह भिक्षु उसे मैं भिक्षु कहता हूं समझना है सूत्र को जो पुण्य और पाप दोनों को त्याग कर साधारणता हमसे कहा जाता है पाप त्यागो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 शून्य है और कुछ भी नहीं इसलिए बुद्ध का दर्शन शून्यवाद कहलाया और जो ज्ञान पूर्वक लोक में विचरण करता है ज्ञानपूर्वक शब्द का ठीक अर्थ समझ लेना बुद्ध की बड़ी विशिष्ट परिभाषा है ज्ञानपूर्वक का अर्थ नहीं कि जो शास्त्रों को सिर पर रखे हुए जगत में विचरण करता है ज्ञानपूर्वक का अर्थ होता है बोधपूर्वक स्मृति पूर्वक होश पूर्वक अवेयरनेस के साथ जो जगत में विचरण करता है एक एक कदम जो होश पूर्वक उठाता है श्वास भी जो होश पूर्वक लेता है जो अपने जीवन में कुछ भी बेहोशी में नहीं करता उसे मैं भिक्षु कहता हूं और जो पाप और पुण्य दोनों को त्याग कर ब्रह्मचरी से रहता है ब्रह्मचरी शब्द का अर्थ उतना नहीं है जैसा तुमने मान रखा है उससे बहुत बड़ा है ठीक होता होता होता है ब्रह्म की इतनी अर्थ नहीं होता जितना के सली होता। का इतना मतलब नहीं होता कि जो काम वासना में नहीं उतरता वो तो बड़ा छोटा अर्थ है वो तो है ही लेकिन वो बड़ा छोटा अर्थ है उतनी समाप्त नहीं होती ब्रह्मचरी की पूरी बात तो तब होती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 दानुमोदन करते थे किंतु तैर्थिक सुखम होत आदि कहकर ही चले जाते थे लोग स्वभावतः भिक्षुओं की प्रशंसा करते और तैर्थिकों की निंदा करते थे यह जानकर तैर्थिकों ने हम लोग मुनि है मौन रहते श्रमण गौतम के शिष्य भोजन के समय महाकथा कहते हैं बकवासी ऐसा कहकर प्रतिक्रिया में निंदा शुरू कर दी बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को सदा कहा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 अपना सारा प्राण उडेल देता था तो भिक्षु भिक्षुग्रस्तों के घर निमंत्रित होने पर भोजन उपरांत दानुमोदन करते थे किंतु तैर्थिक सुखम हो तो आदि कहकर ही चले जाते थे सुखी हो इतना कहके चले जाते थे स्वभावता लोगों को बुद्ध के भिक्षु प्रीति कर लगते कि कुछ कहते तो हैं, कुछ समझाते तो हैं। कुछ जगाते तो है हम जगे ना जगे ये हमारी बात लेकिन अपनी तरफ से चेष्टा तो करते और जैनों के मुनि केवल सुखम हो सुखी हो इतना के चले जाते स्वभावतः जैन मुनियों को ये बात आखरने लगी और उन्होंने प्रतिक्रिया में ये निंदा शुरू की हम लोग मुनि हैं मौन रहते श्रवण गौतम के शिष्य भोजन के समय महाकथा कहते बकवासी चुप रहना चाहिए मुनि को चुप होना चाहिए ऐसा कहकर निंदा शुरू की भिक्षु ने यह बात भगवान से कही शास्त्रा ने उन्हें कहा भिक्षुओ मौन रहने मात्र से कोई मुनि नहीं होता क्योंकि भीतर हजार विचार चलते रह सकते मौन का बोलने न बोलने से कोई वास्ता नहीं मोन तो निर्विचार दशा का नाम है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 वो तो केवल मौन का ऊपरी औपचारिक आयोजन हुआ फिर कुछ इसलिए चुप रहते हैं कि जानते नहीं बोले भी तो क्या बोले न बोलने से कम से कम अज्ञान तो छिपा रहता है और कुछ जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि बोलने की दक्षता नहीं है गीत तो सबके भीतर उठते हैं बहुत कम लोग पाते हैं क्योंकि गीत गाने की दक्षता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 ने खोजा है वो शब्द है ठीक वैसा ही दूसरे हृदय में होने लगता है अगर हृदय खुलने को तैयार हो ठीक वैसा ही वहां से, से यहाँ कुछ आता समानांतर घटना घटने लगती तुमने नहीं देखा कभी कोई तबला बजाता और तुम्हारे पैर थिरकने लगते कभी किसी नर्तक को देख के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 पहले तो जानना कठिन फिर जाने हुए को जनाना और भी कठिन शून्य में जाने हुए को शब्द तक लाने के लिए महाकुणा अनिवार्य है इसलिए बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा इसकी चिंता मत करो कि दूसरे क्या कहते तुमने जो जाना है उसे जनाओ तुम्हें जो मिला है उसे बांटो कहने दो, तो दूसरे क्या कहते हैं इसकी चिंता मत लो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 जात शत्रु और उसने बुद्ध से पूछा कि आपके दस हजार भिक्षु इनमें से कितने लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हुए? तो बुद्ध ने कहा इनमें से बहुत लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए उसने कहा मुझे बात नहीं क्योंकि आपके अतिरिक्त इनमें से कोई भी प्रसिद्ध क्यों नहीं तो बुद्ध ने कहा जरा दूसरी बात है को उपलब्ध होना एक बात जानना बात। एक बात जनाना बिल्कुल दूसरी बात इन्होंने जान तो लिया है मगर कैसे जाना है? जनाए हाँ, इनमें से कुछ धीरे धीरे दक्ष हो रहे हैं जमाने में भी धीरे धीरे जैसे आदमी सत्य को जानने में वर्षों लगाता है ऐसे फिर सत्य को जानने में वर्षों लगाने पड़ते हैं और बहुत से लोग तो इस जनता में पढ़ते नहीं वो कहते हैं झंझट में क्या पढ़ना अपना हीरा मिल गया संभाल के कौन फिक्र में पढ़े बताना है क्या बताना है बुद्ध ने ज्ञानी की दो अवस्थाएं कही एक को कहा अर्त और एक को कहा बोधिस अर्थ है जिसने सत्य को जान लिया और बोधिस अर्थ है जिसने सत्य को जाना ही नहीं दूसरों की तरफ बढ़ाया भी अर्थ के मार्ग का नाम बन गया है ही छोटी छोटी डोंगी अपनी डोंगी में बैठ गया और चल पड़े भवसागर पार कर लिया और बुद्धि को बिठा लिया कहा कि आओ जिनको भी आना है आ जाओ बैठो भवसागर के पार जा रहे जो अकेला पार न हुआ जिसने दूसरों को भी पार करवाया जो स्वयं तो तरा जिसने तारा भी जो तरण है और तभी उन्होंने ये गाथाएं कही नुनेन मुनि होती मूल रूपो अविदसु वर मादा है पंडितो तापानी परिवजेती सा मुनि तेन सो मुनी, यो मुनाती उभो लोके मुनि तेन पुवुजती मौन धारण करने मात्र से कोई अविद्वान मूर्ध मुनि नहीं होता जो पंडित मानो श्रेष्ठ तुला लेकर दोनों लोक को तोलता है और पापों को छोड़ देता है वह इस कारण मुनि है और इसी कारण मुनि कहलाता है जिसने दोनों लोगों को तोल लिया अपनी चेतना में जैसे सूक्ष्म तराजू लेकर न यहां कुछ पाने योग्य पाया ना वहां कुछ पाने योग्य पाया जिसने दोनों लोक तोल लिए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 मैं उनसे कहता हूं लेकिन मन को शांत करने की व्यवस्था पता है मैं महत्वाकांक्षा तो छोड़नी पड़ती वो कहते हैं ये तो जरा मुश्किल है सच तो ये है वो कहते हैं कि हम आए ही इसलिए थे कि मन शांत हो जाए तो मैं महत्वाकांक्षा तो की दौड़ में ठीक से दौड़ लें एक राज्य के मंत्री मेरे पास आते थे वो कहते कि मैं आज बीस साल से मंत्री ही बना हुआ मेरे पीछे जो लोग आये वो मुख्यमंत्री हो गए सन में मुझसे ज्यादा दौड़ धूप नहीं होती मैं आपके पास आया कि मुझे जरा ध्यान सिखा दे जरा शांति मुझे आ जाए बल आ जाए तो मैं भी कुछ कर दिखाऊं मैंने उनसे कहा तुम भी अजीब बात कर रहे हो ध्यान की पहली शर्त यह है कि मैं तो महत्वाकांक्षा जाए और तुम ध्यान को भी मैं तो महत्वाकांक्षा की सेवा में लगाना चाहते तुम ध्यान को भी दासी बनाना चाहते महत्वाकांक्षा तो की तुम कहीं और जाओ ये ना हो सकेगा ये असंभव है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 होगा ही नहीं महत्वाकांक्षा तो के साथ ध्यान का संबंध ही नहीं जोड़ता उसको मुनि कहता हूं ने कहा जिसकी कोई महत्वाकांक्षा तो नहीं इस लोक की ना परलोक की संसार तो चाहते ही नहीं मोक्ष की भी चाह छोड़ दी है जिसने वही चुप होता वही मौन होता वही मुनि और अंतिम दृश्य भगवान के जेतवन में रहते समय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 तुम बहुत हैरान हो गई ये बात सुनकर एक आदमी चोरी करता है यह तो बुरी बात है लेकिन एक आदमी चोरी नहीं करता इसमें कौन सी खास बात है समझना इस बात को चोरी न की तो इसको भी कोई झंडा लेके घोषणा करोगे कि हम चोरी नहीं करते, यह भी कोई बात हुई चोरी न की तो ठीक वही किया जो है किसी की जेब न काटी तो कोई गुण पा लिया जेब काटते तो बुराई जरूर थी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 और तब भगवान ने ये गाथाएं कही नीलब्चेन वापन अथवा समाधि लाभेन नेखम सुखम अपुथुजन सेवितम भिखु विसास आसव अपने न केवल सील और व्रत के आचरण से न बहुश्रुत होने से न समाधि लाभ से और न ही एकांत में सहन करने से और न ऐसा सोचने से ही कि मैं सामान्य जनों द्वारा अप्राप्त निर्वाण के सुख का अनुभव करना हूँ दुख समाप्त होता है हे भिक्षु अपने निर्वाण लाभ में तब तक विश्वास मत करो जब तक आश्रम का न हो जाए जब तक तुम्हारे चित्त में कोई भी चीज आती जाती है तब तक आश्रम आश्रो का मतलब आना जाना जब तक तुम्हारे चित्त में कोई भी तरंग उठती है गिरती है तब तक आश्रम जब तक समस्त आना जाना शांत न हो जाए जब तुम्हारे चित्त में न कोई आए न कोई जाए सुना आकाश सुना ही बना रहे फिर बदलियां कभी ना घिरे और कभी ना हो तभी आश्वस्त होना उसके पहले विश्वास मत कर लेना कि पहुंच गए जरा सा समाधि लाभ हुआ जरा शांत बैठे सुख आया